पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र नौ संगति विकल्प वृत्ति का लक्षण बतलाते हैं शब्द वस्तु वस्तुशून्यों विकल्प शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा न रखता हो इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है व्याख्या शब्द के ज्ञान के अनंतर उदय होने वाला जो निर्विषयक चित्त का तदाकार परिणाम है वह विकल्प वृत्ति कहलाता है यह वृत्ति निर्विषयक होने के कारण प्रमाण वृत्ति से भिन्न है और यह विपर्य वृत्ति भी नहीं है क्योंकि बोध होने पर भी इसका व्यवहार चलता रहता है जैसे पुरुष का चैतन्य स्वरूप है ऐसे शब्द ज्ञान के अनंतर जो पुरुष का चैतन्य स्वरूप है ऐसा चित्त का तदाकार परिणाम विकल्प वृत्ति है क्योंकि इस वृत्ति में पुरुष विशेषण रूप और चैतन्य विशेष्य रूप भासता है परंतु जैसे अश्व का घोड़ा कहने से एक ही पदार्थ में विशेषण और विशेष भाव संभव नहीं है वैसे ही पुरुष में जो कि चैतन्य ही है विशेषण विशेष्य भाव नहीं है इसलिए पुरुष का चैतन्य स्वरूप है यह ज्ञान निर्विषय होने से विकल्प वृत्ति रूप है चैतन्य ही पुरुष है ऐसा बोध होने पर भी पुरुष का चैतन्य रूप है ऐसा व्यवहार होता है इससे यह विपर्य वृत्तिरूप नहीं है इसी प्रकार अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इस शब्द ज्ञान के अनंतर उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष है ऐसा जो ज्ञान उदय होता है वह भी विकल्प वृत्ति है क्योंकि भाव पदार्थ से अन्य कोई अभाव पदार्थ नहीं है इसलिए पुरुष में उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव का ज्ञान निर्विषयक है ऐसा बोध होने पर भी कि भाव पदार्थ से अतिरिक्त कोई अभाव पदार्थ नहीं है उक्त शब्द ज्ञान के बल से अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष ऐसा व्यवहार होता ही रहता है इसलिए अनुपत्ति धर्मा पुरुष उत्पत्ति धर्म के अभाव वाला पुरुष है यह विपर्य रूप नहीं है किंतु विकल्प वृत्ति रूप है इसी प्रकार राहु का शिर काठ की पुतली यह ज्ञान भी विकल्प वृत्ति है क्योंकि राहु और शिर काठ और पुतली का भेद नहीं है यह ज्ञान भी निर्विषयक होने से विकल्प है प्रमाण विपर्य और विकल्प के भेद को सरल शब्दों में यो समझना चाहिए कि प्रमाण वस्तु के यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जैसे शिप में सीप का ज्ञान यह अर्थार्थ ज्ञान वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित होता है जैसे सीप में सीप का ज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात स्थिर है ठहरा हुआ है बाध अर्थात अस्थिर हटने वाला नहीं चित्त में ऐसे तदाकार परिणाम को प्रमाण कहते हैं विपर्यय वस्तु के मिथ्या ज्ञान को कहते हैं जैसे सीप में चांदी का ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है अस्थिर है सीप के यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इसका बाध हो जाता है अर्थात सीप में चांदी का मिथ्या ज्ञान हट जाता है चित्त में ऐसे तदाकार परिणाम को विपर्यय वृत्ति कहते हैं विकल्प इन दोनों से विलक्षण है यह वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है क्योंकि निर्विषय होता है अर्थात कोई वस्तु इस ज्ञान का विषय नहीं होती किंतु यह केवल शब्द ज्ञान के अनंतर उदय होता है यह इसमें प्रमाण से भिन्नता है यह मिथ्या ज्ञान भी नहीं है क्योंकि जो लोग जानते हैं कि पुरुष और चैतन्य भिन्न भिन्न भिन नहीं है वे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं यह इसमें विपर्यय भेद है साधारण लोगों को जिसमें बाधबुद्धि उदय हो वह विपर्य और निपुणा विद्वानों को विचार द्वारा जिसमें बाध ज्ञान हो वह विकल्प समझना चाहिए यह विकल्प वृत्ति वहाँ होती है जहाँ अभेद में भेद या भेद में अभेद आरोप किया जाता है जैसे पुरुष और चैतन्य राहु और शिर काठ और पुतली दो दो वस्तु नहीं हैं तथापि उस अभेद में भेद आरोप किया जाता है लोह और आग अथवा पानी और आग दो दो वस्तु हैं तथापि लोहे का गोला जलाने वाला है अथवा पानी से हाथ जल गया इस कसन से भेद में अभेद आरोप किया जाता है अहम वृत्ति भी एक विकल्प वृत्ति ही है क्योंकि इसमें चेतन और अहंकार के भेद में अभेद आरोप किया जाता है पल घड़ी दिन मास आदि की ज्ञान रूप वृत्तियाँ भी विकल्प वृत्तियाँ हैं क्योंकि क्षणों के भेद में अभेद का आरोप किया जाता है गौ आदि शब्दों में शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से अभेद से भासने वाली वृत्ति भी विकल्प वृत्ति ही है जिसके में सवित समापत्ति संज्ञा की है टिप्पणी विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र का अर्थ निम्न प्रकार किया है शब्द और ज्ञान जिसके पीछे आते हैं और वस्तु से जो शून्य है वह विकल्प है अर्थात यह ज्ञान वस्तु से शून्य है ऐसा जानने वाले विवेक विवेकी भी ऐसा ही कहते और समझते हैं